के जैसे ही हम फिर से एक बार सहयोग का प्रयोग करें जो लोग बाहर खड़े हैं वो भी अंदर आके बैठ जाएं, अच्छा रहेगा थोड़ी देर के लिए आप लोग सब अंदर ही बैठ जाएं, तो आज जैसे बताया कि लेफ्ट में हमारी इच्छा शक्ति तो हम लेफ्ट हैं, आप लोग लेफ्ट हैं हमारे और खड़े जो लोग कुर्सी पर बैठे वो उसे उतार करके दोनों पैर अलग करके समानतर रखे और बैठे इससे ये पृथ्वी तत्व जैसे कि मैं अभी वर्णन कर रही थी आपका आपके देश का हमारा जो भारतवर्ष है इस महान भूमि का इसमें बड़ी शक्ति है सारी हमारी तकलीफे खींच लेती थी लेफ्ट हैंड हमारी ओर करें और राइट हैंड से हमें कार्य करने का तो ये हृदय पे रखते हैं जहाँ पर के आत्मा उसके बाद ये राइट हैंड हम पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं जो गुरु तत्व का है और ये राइट हैं हम लेफ्ट साइड में ही सारा काम करें पेट के निचले हिस्से में रखते हैं जो शुद्ध विद्या का है शुद्ध विद्या वो है जो हमारे नक्स नस में समाती है और इससे हम सत्य को जानते हैं और प्रभु के जो कुछ कायदे कानून है वो हमारे हमारे हाथ से बरते जाते हैं अब यही राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में देखें ऊपरे हिस्से में लेफ्ट साइड में यही राइट हैंड रखा जाए फिर इसको आप अब जो ये उंगली मेरी काट रही बहुत बुरी तरह से मुझे इसका मतलब है कि आप लोग अपने पे दूषण लगा रहे हैं अपने को मिलती समझ रहे इसलिए ये उंगली काट रही सब मेरी उंगली काट रही पहले तो पसीना छूटा गर्मी की वजह से आप लोगों की और अब ये उंगली काट रही मैंने पहले ही कहा है की आप लोग मिल्टी नहीं आप वैसा अपने को ऐसा नहीं सोचते इतना ही अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त हुई प्रसन्न चित्त हुई ऊपर और राइट हैंड आप कंधा और गर्दन के बीच जो कोन है उसके रखें प्रसन्न चित्त होकर आपने कोई ऐसी गलती नहीं की अब गर्दन को राइट में भगवान अब इसके बाद ये राइट हैंड आप अपने माथे पर ऐसा आड़ा रखें आ रख और दोनों तरह से चक्र माफ करने का है इसके बाद ये राइट हैंड सर के यहाँ पिछले हिस्से में यहाँ पर बहुत पीछे नहीं यहाँ पर रखें और सर को ऊपर उठा करके ऊपर की ओर इस हाथ पर फेर लें का पिछला हिस्सा मैंने जब भी बताया था इसके बाद ये संस्त्र है हमारा इस हथेली को तांगलिया पीछे की तरफ इसका जो बीच का हिस्सा है इसे सर जरा झुका करके ताल ऊपर आप रखे और उसे घुमा और इसे दबा कर घूमाना सात बार आपको घुमाना होगा अपने स्कैल्प को अपने सर की चमड़ी को सात बार घड़ी के काटे जैसे आप घुमाए हो गया छोटी सी, सी चीज है कुंडलिनी का प्रवास सिर्फ छोटे बच्चों में एक फुट से लेकर के चार फुट से ज्यादा नहीं है और वो भी जेट के जैसी चढ़ती है तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि हमारे यहाँ आज सब लोग आप पार न हो जाए अच्छा आप पहली चीज प्रसन्न चित्र ये सबसे बड़ी बात है अपने लिए भला बुरा आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसका न्याय आपकी कुंडली आपकी मां है वो जान लेगी आप क्यों अपना भला बुरा सोचते है? हैं अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड हम अपने हृदय पे रखें कृपया आंख बंद कर दे और चश्मा भी उतार रहे और जब तक मैं न कहूं आप कृपया आंख न खोलें, अब राइट हैंड दुधर पे रखे लेफ्ट हैंड हमारी ओर करके आप एक प्रश्न हमसे करें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ सवाल तीन बार पूछने के बाद आपको जाना चाहिए कि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने स्वयं के गुरु भी हैं क्योंकि आत्मा ही प्रकाश देता है अब इस राइट हैंड को आप पेट के ऊपर हिस्से में रखे लेफ्ट हैंड साइड में जो गुरु तत्व तो है और यहाँ पर तीन बार प्रश्न करें श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ तीन बार प्रश्न करें श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं तीन बार स्पष्ट करें अब अपना पेट के रहचले हिस्से में लेफ्ट साइड में आप पैर रखें अब यहाँ पर मैं आपके ऊपर शुद्ध विद्या लाद नहीं सकती या आपको अपनी स्वतंत्रता में मांगना होगा इसलिए कृपया कहिए श्री जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए छ मरतबा कहे क्योंकि इस चक्र में पंखुडियां हैं छुड़िया है इट लाइट, लाइट पकड़ो छह बार गई ये कहते ही साथ आपकी कुंडली का चालन शुरू हो गया उत्थापन शुरू हो गया इसलिए इसका प्रवाह ठीक से होने के लिए ऊपर के चक्र हम ठीक करें पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पर कुरु तत्व पे हम अपना राइट हैंड रखें और लेफ्ट हैंड हमारे और करके और इस चक्र को पूरी तरह से मदद करने के लिए आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ दस मतबा कहें श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ श्री माता जी मैं अपना गुरु हूँ कि हमारे अंदर दस गुरु तत्व है अब ये राइट हैंड अपने हृदय पे रखे और जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है उसे आप कहे पूर्ण आत्मविश्वास के साथ बारे मतबा श्री माता जी मैं आत्मा हूँ श्री माता जी मैं आत्मा हूँ से हाथ रख लो हाथ से रखा सेंटर में राइट विंड रखना होगा अब ये राइट हैंड अब ये जो राइट हैंड है इसे आप अपना कंधा और गर्दन इसके बीच के कोण में रखें और अपनी गर्दन राइट साइड को मोड़ आप जानते हैं कि ये चक्र अपने को दोषी समझने से होता है लेकिन आप जानिए कि परम चैतन्य जो है वो सागर है प्रेम शांति आनंद का और सबसे अधिक वो क्षमा का सागर है इसलिए आप कोई ऐसी गलती नहीं कर सकती जो वो क्षमा नहीं कर सकती इसलिए आप सोलह मरतबा कहिए श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ श्री माता जी मैं दोषी नहीं कहिए, पूरा आत्मविश्वास के साथ और अब अपना राइट हैंड अपने माथे पर आड़ा पकड़े कपाल पर दोनों तरफ से दबाइए और यहाँ पर तो ये कहना है कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी कोई कहेगा कि ये कहना बहुत मुश्किल है क्षमा करना उससे भी मुश्किल है लेकिन आप क्षमा करें या न करें आप कुछ नहीं करते और ये भ्रम है लेकिन आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं इसलिए आप सबको एक साथ क्षमा करे पूर्ण उधर से करें कितनी बार की बात नहीं <laughs> राइट हैंड आप सर के पीछे किस्से में ले जाए और उस पे अपना सर टेक दें यहाँ पर आप अपने समाधान के लिए अपने दोषों का न गिनते हुए कह सकते हैं कि है परम चैतन्य हमने अगर कोई गलती की तो हमें क्षमा करना कहे अब अपने हथेली को तान लें और उसका हिस्सा असर को ता करके अपने तालु भाग ऐसी जहाँ नरम थी रख के जोर से दबाए उंगलिया पीछे की ओर खींच करके दबाव पूरा करें और धीरे धीरे घड़ी के काटे जैसे इसे आप सात मरतबा हुआ धीरे धीरे इस वक्त भी मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ और इसलिए आप पर आत्मसाक्षात्कार लादा नहीं जा सकता इसलिए आपको कहना होगा की श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्मसाक्षात्कार दीजिए सात मर्तबा कहें और मैं इस वक्त प्रणब फूकूंगी इससे कि कुंडलिनी बाहर आ जाएगी अब आप अपना हाथ पीछे ले और धीरे धीरे आंखें खोलें और दोनों हाथ मेरी मेरी ओर करें। अब राइट हैंड ओर करके आप सब झुकाएं और देखें कि आपके सब से कुछ ठंडी हवा आ रही है अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड से देखे कि आपके अंदर कोई ठंडी हवा रही है। आप राइट हैंड में जाओ फिर से एक बार फिर से सर झुका के देखें कि आपके सर से कोई ठंडी ठंडी हवा आ रही है किसी किसी के बहुत दूर तक आती है अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और, और गर्दन पीछे करें और आप एक प्रश्न पूछे कि श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है श्री माता जी क्या यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है ये प्रश्न तीन बार करें अपने हाथ नीचे ले लें हाथ ले हाँ लीजिए हाँ हाँ अब जिन लोगों के हाथ में दोनों हाथ में या सर से ठंडी हवा आई हो ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें अधिकतर बाप है सबकी सब सभी लोग पान हो गए आपको सबको तो अनंत आशीर्वाद है आप सब पान हो गए संत हो गए हैं लेकिन अभी अंकुरित हुआ है इसका वृक्ष बनाना है इसलिए संगठित रूप से ही कलेक्टिवली ही ये कार्य हो सकता है ये जान लेना चाहिए और अपना सब अहंकार आलस्य छोड़ करके कृपया आप सब लोग जहां जहां प्रोग्राम होते हैं अपने अपने सेंटर्स पे जाकर के अपनी वृद्धि करा ले मैं अगले साल आऊंगी दिल्ली फिर से तो आशा है कि आपके बड़े बड़े वृक्ष खड़े